ृतवा विश्वस्पति शांति शाति यहाँ था तो शवनक ने प्रश्न किया था आंगीर ने उत्तर दिया उन्होंने कहा भगवान किस तत्व को जानने से सब कुछ जाना जाता है तो आचार्य ने उत्तर दिया दो विद्या जानने योग्य है ऐसा महापुरुष लोग कहते। तो बीच में पूरा पक्ष ने आक्षेप किया ये प्रश्न और उत्तर में कोई सामंजस्य नहीं सामंजस्य नहीं।, तो सामंजस नहीं है तो सामंजस्य नहीं है ऐसा आक्षेप किया सिद्धांत ने कहा कोई जरूरत नहीं क्योंकि किसी प्रश्न का उत्तर के लिए क्रम की अपेक्षा होती है तो इसलिए यहा क्रम को लेकर ही यहाँ बता रहे हैं इसलिए कोई विरोध नहीं हाँ असमंजस तभी होता है प्रश्नों को बिल्कुल स्पर्श ही ना करें अप्रासंगिक बोल दिया तभी वो असमंजस होता है ही। तो यहाँ जाएंगे उसी में प्रसंग में जाएंगे पूरा आगे जाके पराविद्या का ही निरूपण होगा भगवान आरंभ में जो समाधान कर रहे हैं उसमें दिखता नहीं है वो हाँ पहले पहले नहीं दिखता है हाँ, हाँ। तो इसका कर धिरा -धिरा त्याज्य को बता है। बाद में को बताएंगे। आगे हाँ अपरा विद्या का स्वरूप जो त्याज्य है उपेक्षणीय हाँ। है ऐसा पहले निरूपण कर रहे हैं अपराध तो यहाँ प्रश्न नहीं दिखा दिया ऊपर से अध्यार कर दीजिए अच्छा भगवान ठीक है आपने कहा दो प्रकार की विद्या जानने योग्य है नाम भी बताया तो दो प्रकार की विद्या है उसका भी तो स्पष्ट कीजिए तो इसलिए पहले अपर विद्या बता रहे हैं यजुर्वेदः त्रापर सामवेदो ऋग्वेदेदेदेद रक्षा कल्पो शिक्षा ज्योतिषामिति ज्योतिषामिति परायया परायया व्याण निषामगम्यक्ष त्रोल तो तयो मध्य सप्तमी अर्थ में त्रल हुआ है इन दो विद्यो के बीच में चौथे मंत्र में कहा दिया ना द्वे वेदित व्य उन दोनों में अपरा जो अपर विद्या है अपर मतलब अपर विद्या अर्थात जो कनिष्ठ विद्या है तो कार्य ब्रह्मा को प्राप्त करने वाली विद्या कौन कौन है बता रहे रहा दो जो ऋग्वेद है ऋग्वेद को कहते हैं ऋच बाहुल्य निताक्षरा पादवसनो मंत्रा जिस पाद में नियमित अक्षर रहते है। ये ऋग्वेद कहते युर्वेद में नियमित नहीं रहते जैसे गीता में अनुष्टुप चंद है आठ आठ के चार पाद है। वैसे ही नियमित अक्षर पाद वाला मंत्र होता है वो ऋग्वेद माना जाता है फिर तो भी उसको अक्षर बाहुल्य बोलेंगे नहीं अक्षर बाहुल्य नहीं।, नहीं।, नहीं, नहीं नियमित अक्षर नियमित अक्षर बोल तो एक पाद में भी रहे दूसरे में भी दस ही रहे और हाँ नियमित अक्षर यजुर्वेद में अनियमित है पहले पाद में यदि दस रहे दूसरे में बारह भी रह सकता है आठ भी रह सकता है कोई नियमित नहीं तो इसीलिए तो ये बोल रहे तो ऋग्वेद का मतलब है नियताक्षरा पादावसानु मंत्र जिसमें नियताक्षर है छंदबद्ध ऐसा पाद वाला जो मंत्र है उसी का नाम है ऋग्वेद यजुर्वेद बोलते अनियत जिसमें कोई नियत नहीं है तो अनियत अक्षर वाला जो पाद है उसको यजुर्वेद चाहे तो कृष्ण यजुर्वेद हो अथवा शुक्ल यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद का प्रवर्तक है याज्ञ क्या मानते हैं वाज सेनिया तो कृष्ण यजुर्वेद तो पहले कृष्ण यजुर्वेद और भी पहले हाँ, पुराना मानते हैं कृष्ण यजुर्वेद पुराना है क्योंकि तो आज्ञा वाल के, के पास विद्या नहीं रही ना वैसे हम बहन से किया हाँ। था उन्होंने उमन किया था जी विद्या रही तभी जाके गुरु के आज्ञा लेकर सूर्य का आराधना किया तो उसे प्राप्त किया जिसे उसको बोलते सूर्य के नाम वाजन्य मानते तो इसलिए वाजसनी विद्या मानते हो वाजसनी शाह हाँ, का मानते वाज से मतलब सूर्य से प्राप्त होने से वाज सैनिया शाक हो गई उसमें दो शाखा है ब्राह्मण शाक शाक तो में के ब्राह्मण हो गया तो उसमें कांडवा शाक और माध्य शाक दो उपलब्ध है दंती उत्तर भारत में माध्यमी शाखा है नहीं कांड शाखा न काणव शाखा बादशाह ने है ना कांडवा तो, के ऊपर भाष्य किया तो काणवशा का माध्यान दिन शाखा माध्यान दिन के ऊपर विद्यारण ने किया कुछ भगवान बादशाह ने जो भाषा लिखी है वो कानवशाखा का है वाद से ब्राह्मण अंतर्गत काणवशा किया माध्यान दिन के ऊपर नहीं किया तो इसीलिए यहां बोल रहे यजुर्वेद और कौन है सामवेदा सामवेद कहते हैं गीति विशिष्टो मंत्र जो मंत्र गीति गाया जाता है ना तो वो मंत्र का नाम है साम तो साम अलग अलग उस मात्रा भी अलग होती इससे से मतलब नहीं रहेगा पा तो रहेगा तभी गीति गाया जाता रहेगा बिना पात्र से गीत नहीं पात्र रहेगा विशेष रूप से गीतिबद्ध नियत दे रहे तो दोबारा वही उसी में आएगा तुरंत एक ही है गीतिबद्ध और दूसरा है युक्त जो मंत्र है शोभाक्षर युक्त जो मंत्र है उसको भी साम कहते का मतलब है अर्थ रहित्वी गीतिबद्धत्व अर्थ नहीं है उसका आमन्नम अच्छा सुनने में हाउ हाउ बहुत बढ़िया लगता है इतना सुंदर लगता है <ismoff roz immunity> हमारे यहाँ से बुलाते थे तो हम, हमको, हमको, हमको तो समझ में नहीं आता बहुत बढ़िया जैसे सामागाना प्रिय शंकर शंकर का एक नाम है सामागाना प्रिया वेद नहीं शंकर जी का ही सामागाना प्रिया सबसे प्रिय शंकर जी को साम गान गए तो बहुत प्रसन्न होता है सामा गाना प्रिय शंकर मानते हैं तो गीत ही बद अच्छे गाए तो बहुत बढ़िया लगता है साम तो अलग अलग हैं सेतु गान है सेतु शाम है अलरतान शाम है अलग अलग शाम का नाम है। समझ में आवे ये बात निकाल देना चाहिए कभी कभी नहीं नहीं में समझ नहीं समझने पर वो उसका गायेंगे न चढ़ नहीं वो ऐसा सामान्य वेद भी कहाँ समझ जाता है जो साम वेद है वो मात्र जो चढ़ाते बढ़ाते बहुत अच्छा लगता बहुत सुंदर लगता जैसे संगीत में जैसा सा रे गामा उसका कोई अर्थ नहीं सा का मतलब क्या है सा सा, सा, सा री, री, री। बोलते हैं नहीं उसके बिना कोई संगीत चलेगा नहीं तो के निकला है ये सारे, नहीं। नहीं। सारे गामा जो अक्षर है सात स्वरण पर परंतु तो उसका कोई अर्थ तो को है ही नहीं किंतु उसके बिना कोई संगीत चलेगा नहीं वैसा ही शोभा अक्षर कार्य क्या है स्तोभार जिसमें अर्थरहित्व स्थिति गीति बद्धता स्तोभार ये स्तोभार जिसमें है उसको भी सामवेद का है तो सामवेद और अथर्वेद अथर्व का मतलब जिसमें काम्य आदि जो कर्म है विशेष अधिक तो अधिक सेनयाग आदि है काम्य कर्म आदि है ना जिसमें विशेष है वह हाय ऋग्वेद तो है ज्यादा प्रधानता है, है।, अच्छा। है, है काम्य आदि याग है शत्रु मारण आदि ये सब है नातर वेद ये चार वेद हो गए उसके बाद शिक्षा ये वेद के अंग हो गए शिक्षा का मतलब वर्णों का उच्चारण करना तो उसमें याज्ञ बल के शिक्षा है प्रसिद्ध मानते वर्णों का उच्चारण कैसा करे कंट स्थान कौन है तालुस्तान कौन है मुर्दा कौन है तो वरुणों को जो उच्चारण सिखाते हैं उसको शिक्षा इसलिए वह ना एक शिक्षा, है, उसे एक शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा है। तो इसलिए शिक्षा उसके बाद कल्प कल्प कहा कल्प्य समर्थ्यते प्रयोग अने कल्प, तो कल्प बोलते तो ब्रह्म का कल्प है दिन, वो उन्हें लेना है वो जो कल्प बोलते ब्रह्म का दिन को जिसके द्वारा ब्रह्मा का काल निर्णय है किया कल्प का मतलब कल्प्य समर्थ्यते प्रयोग जिसमें यागादि का जो प्रयोग जिससे कल्पना किया जाता है याग कैसा करे किस प्रकार याग करे ये सारा जहाँ प्रयोग जहाँ प्रतिपादन किया उस शास्त्र का नाम कल्प कहा कल्प कल्पशास्त्र और व्याकरण व्याकरण तो है का क्या विधान है हाँ विधान उसमें कल्पना किया श्रुति ने तो सामान्य बता दिया तो इसके बाद किसके बाद किसके क्या करना है किसके कौन से अंग है किस प्रकार किया जाता है ये सारा जो है ना प्रयोग विधि वहाँ बता दिया प्रयोग करने श्रुति हाँ। ने सामान्य बोलते गए हाँ। तो जैसा मोटे मोटे मान दीजिए जैसा वहां कहा दिया अग्नेहोत्रम जो अग्निहोत्रा में जुहत पचती अग्निहोत्र करो बाद में अग्निहोत्री के बाद जरूरत है, है अग्निहोत्र के लिए हवन के बाद क्या जरूरत है तो इसलिए वहाँ ये इस सब बता दे कैसे कहते मनुष्य बोलते ना ने भी है ना मनुष्य भी बोलता है उनमें ऋषियों ने कात्याय ये सब ऋषि है न है ना एकल सूत्राप में आते हैं में वो मानते हैं उसमें तो कुछ थोड़ा सा ये जो एक... है ना उनमें ज्यादा वो में कई ऋषि कात्यायन मानते का सूत्र है कात्यायन प्रधान माना जाता हैत्यान सूत्र बोल के ग्रंथ हाँ, है ये कल्प हो गए व्याकरण तो ही है व्याकरण बोलते उत्पत्ति मुख मानते हैं ना वेद का शब्दों की उत्पत्ति ये व्याकरण और निरुक्त निरुक्त बोल तो निर्निश्चय ना उत्तम निर्निश्चय ना उत्तम निरुक्तम अर्थात बिल्कुल निश्चय करके बता दिया अर्थात वेद के जो व्याकरण है ना वेदों को शब्दों को लेकर निश्चय करके बता दे वो निरुक्त कहते हैं निरुक्त शास्त्र कुछ वेद में शब्द है ना ऐसा उसका अर्थ मालूम नहीं पड़ता है तो इसलिए वहाँ यास्क ऋषि है ना एक प्रसिद्ध हो गए तो यास्क ऋषि ने एक निरुक्त बना दिया वेदों के जो कठिन कठिन शब्द हैं ना उसको लेकर उन्होंने उसके ऊपर टीका है निघंठ निरुक्त कुछ वेद के शब्द है मालूम नहीं पड़ता तो इसलिए वहा निर्निश्चय उक्तम इस वेद ये शब्द का ये अर्थ है तो इसलिए निरुक्त या उत्तम निर्निश्चय निर्निश्चय अत्यंत बिल्कुल नितराम निश्चय वो उक्त है अर्थात वैदिक जो कठिन शब्द को वहाँ बता दिया छंदो छंद तो है छंद का मतलब छादय छंदा छादा यदि आपको उसे एक आह्लाद हाँ प्रसंद था केवल शब्द बोल दे दो अब छंद के बद बोल दे दो ना ना चान, चान, कोई भी बोल दीजिए आप ऐसे ही बोल दे बहुत अंतर होता है इसी प्रकार तो छंद है वो अलग अलग छंद आठ छंद मानते मुख्य रूप से गायत्री अच्छा। अनुष्टुप प्रष्टुप करके वेद में आए ऐसे तो बहुत है मुख्य रूप से ये मानते और ज्योतिषाम ज्योतिष मतलब उसका नेत्र है सूर्य और चंद्रमा को अधिकार करके जो शास्त्र निर्णय किया है ज्योति बोलते सूर्य चंद्रा और तम अधिकृत्य उनको अधिकार करके बोलते उसको आश्रय करके इस शास्त्र का निर्माण किया है काल तो के संबंध में है। है, अगर ये नेत्र माना ज्योतिष वेद का नेत्र है। तो पुराण में वर्णन किया ना। है ना ये वेद का शिविर है करके। ये हो गया अपना षंग इच्छा हुए भगवान। हाँ। कहीं आता है जैसे उसमें छो स तो ये नहीं, वो शास्त्र वाला अलग नहीं ये षडंग अलग है वहाँ नीति है नीति आदि अलग गया ये चौदह महाविद्या है ना चौदह महाविद्या हो गए तो चार वेद और ये छह हो गए और नीति है और ये सबको लेके न्याय है तत्व कौन कौन कौन है दर्शन को लेंगे ना भगवान कौन छह शास्त्र होगा ये दर्शन चतुर्दश्या मानते है ना चौदह उसमें नीति आ गए, और उसके बाद धर्मशास्त्र आ गया ये सब मिला के चौदह मान, दश ये तो हो गए और उपवेद को मानते अठारह मानते उपवेद मानेंगे तो अठारह इसलिए वहाँ दुर्गा का है ना अष्टभुजा मानते अष्टभुजा मानते वो चतुर्दश विद्या मानते अष्टादश दशा अष्टदशु भुजा हाँ अष्ट विद्यादश विद्या हो गया ना अठारह भुजा वाली माता अठारह विषय चतुर्दश कतुर्दश वाली भी माता है चार है अष्टभुजा चौदह का तो कम मिलता है अष्टभुजा तो मिलता है अष्ट अष्टादशा अठारह नौ नौ वो तो ठीक है अष्टाभुजा भी मिलता अष्टभुजा तो प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है अष्टभुजा चतुर्भुजा और अष्टभुजा प्रसिद्ध है वो अष्टादशा भुजा अठारह भुजा भी महालक्ष्मी अष्ट अष्ट अष्टादश हो गया चार अंग हो हो गया गया ये पूरे मिला कर हो गया, अपरा विद्या है कौन है फर्स्ट बोल रहा बोलते यया विद्या तद अक्षरम मतलब अक्षर वह जो अक्षर अतः वा तत्शब्द से लेना तत्वमसी के द्वारा प्रतिबाद जो लक्ष्य वो भी ले सकता है क्योंकि शब्द जहां भी प्रयोग होता है परमात्मा में ओम तीनों जो परमात्मा ही मुख्य है यदि वह वह मतलब कौन है वही तत्वमसी में बताया वह परमात्मा तद अक्षर यहा तद अक्षर उस अक्षर अभिगम्यम्य बोलते ज्ञाते तो बस कहेंगे यहां गम धातु के अर्थ आप जान पर कैसे लिया गम तो गमन अर्थ में है ना तो अधिपूर्वक गम धातु है ना अधिक से अधिक वो तो ज्ञान की ही होता है यद्यपि गम धातु क्रियवाचक है किंतु अधि उपसर्ग लगाने से जो गमादि धातु है ज्ञान का ही बोधक होता है इसलिए अधिगम में थे मतलब है? जाना जाता है तो जिस विद्या के द्वारा उस परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है गम्यते वो परिद्या है देखिए भाष्य में देखिए त्र काच्य त्र बोलते अपरा, बोल तो अपरा विद्या के बीच में का अपरा का आगे अपारा है आकाशवर्ण हो गया आकाशावर्ण हो गया और इति है गुण अदा कर अपरा उ तो अपारा है, है, है, तो विद्या कौन सी है यहाँ तक प्रश्न है यहाँ तक हुआ प्रश्न उच्चते से उत्तर है सुनो करके बता ऋग्वेद स्पष्ट वाचकर व्याख्य नहीं कर रहे हैं ऋग्वेद यजुर्वेद है सामेदे अथर्मेद चार वेद ये चार वेद हो गया हाँ। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति अंगाने ये अंग छेअेशा ये छे षड षेशद्ध ये छेअ अंग भी क्या है अपर विद्या चार वेद और, छे और छे अंग।, अंग, तो इसलिए शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त ज्योतिषा तथा अंग और चार वेद अपरा हो अपर अतः इदानी, अतः बोलते उसके बाद इदानी, इस समय में मतलब अपर विद्या का संक्षेप से निरूपण करने के पश्चात इरा विद्या उच्यते कहा जाता है तो विद्या से श्रीलिंग है इसलिए इं प्रयोग जी इं परा पराविद्या।, पराविद्या ये जो पराविद्या है ना उसको बता रहे कौन है पर विद्या तो बोल यद्य विशेषण अक्षर अगम्यती प्राप्य वहां य अक्षरम अधिगम्य मतलब जिस विद्या के द्वारा उस अक्षर की प्राप्ति होती कौन सा अक्षर है तो बता रहे है तद विशेषणम आगे अक्षर का विशेषण बताएंगे अदृश्यम अरूपम करके आगे जाके बताएंगे देखिए वही वो अक्षर लेना ये अपना छठवे मंत्र में छठवे मंत्र में है ना ये अक्षर का विशेषण है छठे में आएगा यदृश्यम अग्राह्यम अगोत्र अवर्णम अच्छुष्रोत्र तद अद निभु सर्वगत सुसूक्ष्म तद्यम यदूत ये जो बताया था छठे मंत्र में आगे जो बताएंगे हाँ वो ये विशेषण युक्त अक्षर लेना अक्षर को नहीं लेना। ये नहीं लेना परमात्मा का ये अक्षर का विशेषण बताया तो तद्यम विशेषण अक्षर जो आगे छठे मंत्र में यदा दृश्यम करके द्वारा कहेंगे उन विशेषणों से युक्त जो अक्षर है वो अक्षर जिस विद्या के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है जिस विद्या के द्वारा उस विद्या का नाम है पराविद्या परा, परा हो गया अक्षर परा हो गई विद्या नहीं परा हो गया अक्षर अक्षर और परा परातत्व जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है वो विद्या भी परावित्य हो गए तो अधिगम्यते बोलते प्राप्य थे तो बीच में यहाँ पूरा पक्षे नहीं है आप ऊपर से समझ लीजिए हो, साध्य हाँ, साध्य हो गए पर तो परमात्मा तो बीच में पूरा पक्षे यहा आक्षेप कर सकते तो आपने अधिगम्य का अर्थ प्राप्य थे कैसे किया क्योंकि गमधा तो है क्रियावाचक है तो प्राप्य पर कैसे लिया माने उचित नहीं है तो उत्तर दे रहा है प्रश्न नहीं है जिससे प्रश्न होके उत्तर दे रहा है अधिपूर्वश अधि उपसर्ग है अधिउपसर्ग उपसर्ग उपसर्गपूर्वक जो गमरली धातु है ना गमरली ग तो धातु गाय प्राय तो अधिक से अधिक तो आप ते कोई अपवध होता है जैसे गच्छे आदि प्रयोग होता है तो बात है अधिपूर्वश मतलब पूर्वक गमे बोलते गम धातु प्रायश प्रायश का मतलब प्राय अधिक से अधिक उसका तो होता है प्राप्ति अर्थत्वाद प्राप्ति का ही बोध करता है उसी का बोध है प्राप्ति ही होता है गमन अर्थ नहीं होता है ज्ञान अर्थ होता है ज्ञान पर अर्थ न चाज्ञान वाप्राप्त अवगमार्थे न ची परमात्मा की प्राप्ति कहो अथवा उसके ज्ञान के अर्थ में ज्ञान और प्राप्ति एकी दोनों एक ही है पता बोलते परमात्मा का प्राप्ति हो अथ अवगम बोलते ज्ञान अर्थ नास्ती यदि भेद है शब्द में न... अर्थ में कोई भेद भा, भाव दोनों एक ही अर्थ है अर्थ दोनों एक है जैसे लोग ने कहा भोजन करो खाना खाओ भोजन करो खाना खाओ एक ही शब्द अर्थ दोनों में अंतर वैसे तो भेद हो न चषति न नचा कोई यहाँ जोड़ लीजिए इनमें कोई भेद है? नहीं अविद्या अपाय वही पर प्राप्ति न अच्छा यहाँ पूरा पक्षी नहीं है ऊपर से समझ लीजिए आपने क्या कहा ऊपर परमात्मा की प्राप्ति और उनका जान दोनों एक है तो परमात्मा का प्राप्ति का मतलब पहले प्राप्त नहीं था अप्राप्त से प्राप्ति हो गई ना जो वस्तु आपके पास पहले नहीं बाद में जो प्राप्त करेंगे तो तो अनित्य हो जाएगा वो नियम है तो, तो अनित्य हो जाएगा इसका मतलब परमात्मा भी क्या होगा अनित्य, तो अनित्य होगा यही उस दिन क्या था ना जो जिस ज्ञान जो है उत्पन्न होगा परमात्मा का ज्ञान उत्पन्न होगा और अखंडाकार और अखंडाकार व्य के भ से अखंडाकार व्य के लिए साधन है सब। हाँ, सा हाँ, अखंडाकार परमात्मा का ज्ञान परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, हाँ, वो तो है तो अनित्य ही रहेगी कोई भी वो जो है ज्ञान प्राप्ति का तात्पर्य अविद्या की निवृत्ति में यही बता रहे क्योंकि प्राप्ति मानेगा तो अप्राप्ति की अनित्य प्राप्त उसको बोल रहे ऐसी बात नहीं है अविद्य हाँ अपनी जनजीव प्राप्ति तो की नहाँ। नहाँ। की अविद्या की निवृत्ति ही परप्राप्ति बस परमात्मा की प्राप्ति का मतलब अविद्या अविद्यावृत्ति इसलिए बोल रहे प्राप्ति न अर्थांतरम अर्थांतरम बोलते कोई दूसरा अर्थ नहीं अविद्या निवृत्ति ही परमात्मा की अपने आप हो जाएगा जैसा बोलते हैं लोक में भी एक बात लोक में भी देखो दो तरीके से कहते हैं लोक में, कहते हैं कि हम अहमदाबाद आ, आ गया। <laughs> वो भी हैं। हम अहमदाबाद पहुंच गए, बात तो एक खोदते है लोक में बीटी आ खोते हैं। आ, पानी निकला नहीं, जल प्राप्ति के लिए बोलते जल प्राप्त हो गया आ, पानी निकला आ, आपको निश्चय ही ज्योतिषी ने बताया जला है उसके बाद कुछ मिट्टी हटाने के लिए कुआ खो मिट्टी हटा दे पत्थर हटा दिया हटा दिया जिस समय में दर्शन हो गया बोलते जल प्राप्त होगा गया।, गया।, गया जल मिल गया जल प्राप्त हो गया जल मिल गया वैसे प्राप्ति नहीं प्राप्त अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की प्राप्ति दोनों में भेद अभाव निवृत्ति जो होती है अप्राप्त की प्राप्ति अज्ञान की निवृत्ति होती है प्राप्त की प्राप्त। तो प्राप्ति की प्राप्ति बस बचित नहीं तो यह पूरा पक्ष शंका कर रहा है कितना पक्ष देखिए पूरा पक्ष यहाँ बढ़िया शंका कर रहे हैं शंका में उनका दम है तो आपने दो विद्या का भेद किया सरल दो भेद किया अपरा तो अपरा में सारा अपने वेद को चारों वेदों को बता दिया और पराविद्य जो आप बताने जा रहे है उपनिषद बिल्कुल वेदों से अलग है वो दो विकल्प करके प्रश्न कर रहे ये सिद्धांत आप ये बता दीजिए ये जो उपनिषद है वेद के अंतर्भूत है बहिर्भूत है जो आप कहते हैं अरे वो विकल्प बाहर हो गया पराविद्याल्प वेद के अंतर्भूत है अतः वेद अथवा बहिर्भूत हो गया वेद वेद के अंतर हो हो जाएगी आपने कह दिया क्योंकि उपेक्षा मनुज्य प्रमाणिक नहीं है जो तो भी वेद से बह्य है ना उसको कुदृष्टया उपेक्षा मनुज्य उसको उतर देग्वेदादि सा मतलब वो पराविद्या सा पराविद्या पराविद्यादादि बाह्य ऋग्वेद के अंतर्भूत नहीं मानते हो बाह मतलब पर, उसके अंतर्भूत नहीं मानते किसको पराविद्या को कदम पराविद्य सात वो पराविद्या कैसा होगा वेद से बहिर्भूत है ना तो वेद से कुछ है ही नहीं उसको पराविद्य कैसे एक मोक्ष साधनम चम दो है एक तो पराविद्या भी नहीं होगा नहीं। और मोक्ष साधनम साधन बोल तो और मोक्ष का साधन भी नहीं, नहीं, नहीं बनेगा कौन पराविद्या जी। क्योंकि वेद से बहिर्भूत है ना उसको मनुज ने कहा है या वेद भाई स्मृत या कुदृष्टया सर्वस्ता निष्पला प्रेत्या या या बोल तो कोई भी जो विद्या वेरा भाई यहाँ स्मृत वेद से बहिर्भूत स्मृति है वो मोक्ष का साधन नहीं है, है कुदृष्टया एक तो वेद से बहिर्भूत स्मृति और जो भी कुदृष्टि बोलते कुचार उसमें अच्छा विचार नहीं आत्मा विचार नहीं है अनात्मा का विचार है उसका नाम है कुदृष्टयाचार्य ने मनु जी को प्रामिक माना है क्योंकि वो वेद सम्मत गए किंतु कपिल को नहीं माना है कपिल भगवान जो भागवत के है? जो हैं, जो सांख्य हैं। है वो अलग है हाँ। सहीश्वर सांख्या तो है न भागवत का कपिल अलग मानते हाँ। उठा दिया है। अलग मानते थोड़ा अलग मानते दो है कपिल सहीश्वर संख्या है और ये निरीश्वर सांख्या का जो है ना निरीश्वर संख्या मानी है बादशाह ने उठाया वहाँ ब्रह्मसूत्र में जी। ये कपिल एक हिरण बनाम कहता है वो उसको हाँ। ये कपिल को निराकरण किया है, है, है।, है, है, तो है तो दोनों एक ही हो गए दूसरा है परंतु इसको स्वीकार ऋषि माने दो वो सांख्य प्रवर्तक है और उसको वो हिरण नगर बाद में कपिल मानते हैं ये भगवान का दोनों को ही माने भिन्न भिन्न के है तो दोनों अच्छा तो ब्रह्म सूत्र तो ने संकेत दिया है तो इसलिए बोल रहे सर्वात निष्पला ये जितने भी चाहे तो हो जी। वो निष्पला है प्रेत्या तमोनिष्ठा हिता और वो जो है प्रेत्या तमोनिष्ठा ये निष्फल है और मरने के बाद क्या नरक के साधन मानी गई जो वेद से अन्य है। आ, वेद से से अन्य बहिर्भूत है है, है। इसलिए प्रमाण नहीं अतः सिद्धांत जी आप बता दीजिए पराविद्या वेद से बहिर्भूत हो तो उसको हम पराविद्या कैसे मानेंगे और मोक्ष का साधन नहीं हो गई कुदृष्टि निष्फलत्वाद अनाधेय एक तो कुदृष्टि हो गई और निष्पल होने से उसको ग्रहणी नहीं करेंगे तो हो नहीं होगा उपनिषदाम क्योंकि उपनिषद ऋग्वेद आदि बहिर्भूत हो गया तो इसलिए वो त्याज्य हो जाए हेतु दे रहे उपनिषदामचा ऋग्वेद आदि बाह्य सात अथा त्याज इसलिए वो त्याज्य होगा चलो वेद के अंतर्भूत मान लीजिए दूसरा विकल्प पहले वेद से मान लिया अतः तो तो के अंतर्भूत मान लिया किसको पराविद्या परा को तो प्रतक करण कम उसको पराविद्या क्यों कहा वेद को आपने अपराविद्या अपरा मान लिया और वेद के अंतर्भूत उपनिषद पराविद्या का भेद कर दिया जैसे पूरा शरीर है हमारा अनात्मा है को आपने आत्मा मान लिया ये कैसा होगा पूरा शरीर है अनात्मा है और को ये आत्मा माने ये कैसा होगा तो सारा वेद को आपने क्या माना अपराध्य माना और उपनिषद को पराविद्या कैसे मान रहे तो भेद नहीं होगा बोला ऋग्वेद आदित्य को अंतर्भूत करेंगे ऋग्वेद के अंतर्भूत करने पर प्रतक ृथकर्णम बोलते उसको पराविद्य रूप से अलग करना अनर्तकम अतः परिति पराशब्द करना अनाथक अतः वेद से बहिर्भूत होने पर भी अनर्थक और वेद के अंतर्भूत करने पर वो पराशब्द देना अनर्थक वहा वेद अनर्थक नहीं होगा नहीं पराशब्द तो तो पराशब्द विद्या भेद के वो अनर्थक होगा भेद बनेगा नहीं ना इसलिए गलत है ओम पूर्णमद पूर्णमद